मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ उत्तराखंड देवभूमि से आए हुए प्रकाश जी हम, वर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं प्रकाश वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मिल के <laughs> आप, आप जैसे शांति प्रिय और आप तो लगा कि मैं वाकई एक, एक ऐसी भूमि पे आया जी जी जी इसको चार धाम की भूमि के नाम से भी कहते हैं और बाबा की भूमि है बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और अभी भी यहाँ की दिव्यता भक्त बिल्कुल क्यों ना हो ये बाबा की भूमि है सही बार सही बार ना के जो हम लोग गेन कर रहे हैं लाभ पा रहे हैं बहुत सारे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पे मेडिटेशन से मिला आ, मेरी वाइफ अभी ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से, से, के सेवा केंद्र पे के थोड़ा में जाती है रेगुलर अरे वाह मैं उनसे थोड़ा सा प्रभावित हुआ और मैंने जो है कभी गीत में सुनी मैं उन मूर्गियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हुआ एक तरह से वो भगवान है। भगवान है, बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि जो उसमें दिया हैं, वो ऐसे शब्द हैं कि अगर आप उस पे उतरते हैं धीरे धीरे फॉलो करते हैं तो आपका तो आप जीवन बदल जाता है रख ही नहीं सकते जैसा की मेडिकल लाइन में काम करता हूँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ फार्मे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है वाला काम है हुँ, हुँ, ऐसे जॉब के साथ इस तरह से संस्था से जुड़ के हम अगर मेडिटेशन करें तो हमें बहुत लाभ मिलता है हुँ, हुँ, हम पेशेंस की सेवा और एनर्जेटिक कर सकते हैं और उनको बहुत शांति से और एकदम सरल और मधुर व्यवहार लाते हुए उनकी सेवा कर सकते हैं तो ये इस संस्था के माध्यम से जो भी हमें चीजें बताई सिखाई जाती है तो हमारे लिए बहुत ही वेल्यूबल है बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन के लिए भी हैं और के लिए। जी जी जी जी चलिए बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया प्र, प्रकाश वर्मा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जिस तरह से आपने मुरली को समझा और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश की है मैं चाहूँगा कि आप लगातार इस प्रयास में रहें और जिस तरह से बाबा अपना सपना देखते हैं मुझे ये बनना है अपने बच्चों को बनाना है तो वो आप बने ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियाँ ओम शांति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 सुनते रहो, रहो। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता जी अपना अनुभव सुनाइए मेरा अनुभव मैं जब वैसे तो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ मैं भी फार्मेसी ऑफिसर हूँ वहीं डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल में हूँ मैं भी अरे वाह हम हाँ। दोनों ही मेडिकल विभाग से वैसे तो हम साइंस वाले में तो हमको ज्यादा ऐसा विश्वास ही नहीं था फेत नहीं था मतलब जैसे ऐसे कई चीजें होती है कथा बता हम तो वैसे भी देवभूमि से आते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है तो फिर मैं शिवानी दीदी को बहुत ज्यादा सुनती थी अच्छा अच्छा मतलब एक मोटिवेशन के रूप में ही समझ लीजिए आप शिवानी बहन को मैं सुनती थी बहुत ज्यादा तो उसके बाद हमारे यहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी एक सेंटर है जिसके माध्यम से हम लोग अभी आए हैं बहुत बढ़िया है। उसमें उस मैं हमारी जो हमारी पड़ोस में ही था हमारे उन्होंने कहा एक बार आ तो जा मेरा ही अपना तो तो तो एक बार अब मैंने कहा चलिए आ जाती हूँ हाँ। अब मैंने कहा वैसे मैं ज्यादा सा विश्वास विश्वास करती नहीं हूँ मेरा जी अपनी जी। बात है जी जी। तो उन्होंने कहा बार आ जा तो मैंने कहा चलो ठीक है तो मैं पहली बारी मैंने वो श्वेत वस्त्रधारी जबकि हमारे यहाँ आठ साल पहले भी था आ, लेकिन ये देखिए ना ये भी वही मैंने टाइम नहीं, नहीं, नहीं, नहीं था नहीं मुझे टाइम था या नहीं था मैंने कभी उनको देखा, देखा ही। नहीं जबकि वही रूट हमारा वही रूट मेरा उसका जाने लेकिन जब जिसका जब मिलना होता है वो तय टाइम इज तो फिर मैं गई तो वहाँ पर मैंने उनको देखते ही पहली बार बाबा का तो हमें ज्यादा ऐसा नॉलेज था जो हमारी दीदी है उनसे हम इतना प्रभावित हुए की मैंने कहा ठीक है ये तो ये जगह ठीक है, है।, पर थीज़ी है।, थीज़ी है। पर फिर उसके बाद दूसरे दिन से हमने सेवन डेज कोर्स किया अब पहले पहले तो क्या था हमें आत्मा परमात्मा हमको ऐसा ज्यादा पता नहीं था पहले दिन तो हम ऐसे खाली दीदी को ही देखने गए ये जी मेरा अपना, अपना हुआ, हुआ, हुआ, हुआ होता है ना एक मेरे कहा मतलब ये भी एक हमारी इसमें है मतलब यहाँ पर रह उनको ये हो गया धीरे धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते गए और समझते गए उसके बाद तो फिर कोविड ही आ गया कोविड में क्या हुआ उसे फिर क्या हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा वे हुआ कि मेरे पाओ में फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर हो गया तो मैं दो महीने मेडिकल में रही अच्छा अच्छा, अच्छा। तो उसमें उस दौरान क्या हुआ अकेली आ, तो मैंने क्या हुआ? पीस ऑफ माइंड चैनल तो लगा दिया बिल्कुल दिन भर मेरा सफर <laughs> कैसे भी था? मुझे पता ही नहीं चला और वो एक डायरी लिखना शुरू करा तभी से और तो जैसे अभी निर्वेर भाई जी अभी तो हाँ, हाँ, निकल गया। और अभी अभी, अभी रज को भी मैं श्रद्धा सुमन मेरी तरफ से जी। तो क्या कहते तो हैं उन सबके मैं वो सुनती थी क्लासेस बिल्कुल तो बिल्कुल क्लासेस सुनती थी और थोड़ा लिटरेचर का मुझे थोड़ा शौक है तो इसलिए मैंने यहाँ से भी एक बार पहले भी आई थी मैंने कई बुक्स भी खरीदी है निटरेचर अगर हम उसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप भी वो चीजें सेट हो जाती है कविता जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया और आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि आपने देखने के बाद जैसे आपको ये पता चला तो आपने उसको अच्छी तरह से समझने के लिए लिटरेचर का प्रयोग किया वीडियोस का प्रयोग किया तो इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ ओम शांति ओम शांति ले निर्माता ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा हम पर एहसान गाए जग यही का के लबों पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्म थ जग में बहाया ज्ञान गंगा की धारा बन वो भागीरथ जग में बहाया ज्ञान गंगा की धारा जीवन बन के आत्माए सारे चल पड़ी है अपने धाम गाए जग यही का सबके लबों पे फेक यही ना युग निर्मा का के पे एक यही ना युग निर्माता ब्रह्मा पावा युग निर्माता ब्रह्मा िया हो बनाने के लिए हमें तपस्वी बनाया मैं पन्नी महान बनाया फरिश्ता रूप सजाया बनाया मैं पन्नी टा कर महान बनाया फरिष्कार रूप सजाया ज्ञान सूर्य को पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा सब खिलवों पे एक यही नाम युग निर्माता निर्माता ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठा ब्रह्मा बाबा हम पर लाखों एहसान गाए जग